जय जय राधा रमण गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय राधा रमन गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय जय गोपाल जय श्री हरि गोविंद जय जय गो रमण हरि गोविंद जय गो बुल वृंदावन बिहारी लाल की जय ओं नमो सीताराम ना तो संत तो अभी आ रहे हैं, उन्होंने जीवन का व्रत ले, ले जय हो जय अच्छे जय जय वाह वाहिए ये लोग आगर हम क्यों करें आगा। आगा। ओ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराषट सूनु सकती हृदय नंदनों व्यासो यमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत्ती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धाम नमा तत् भगवत प्रसाद भगवत् प्रसाद यसा न गति क तस्य वंदे गुर श्रीचरणरिंद वंदेहुरोपगुर वैष्णवाई श्रीरूप साग्र जात सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूतम परजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री कृष्ण पाद श्री सह गणलता श्री विशाखाता प्रसाद भगवत्साद य गति ध्यान तस्य तस् शस्तिसम वंदे गुरु श्री श्रीचरणरविंदम श्रुभुसु कबुल मक्षो मुरसि मंजन मुरसिमेन्द्र मणिद वृंदवरुणीना मंडन मखिल हरिजयती वाचाकुभ्य कृप सिंधु वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु कुणामशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोको हे भट्टे उग्म सुमते रघुनाथ जीव कुत मंद मते दया दरा बुलशृंदावन बहरीला जय श्री वृंदावन और उदाहरण सरस्वती द्वारा श्री वृंदावन की अपूर्व निष्ठा उसको प्रकट करने वाला दिव्य ग्रंथ श्रद्धा शब्द का अर्थ है दृढ़ विश्वास तब साधु संभवता है साधु और संत इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है साधु में कहीं व्यवहार व्यवहार में कहीं कोई थोड़ी से पुराने संस्कार के कारण कहीं न्यूनता दिख सकती है अति चेत सुदुराचारो भजते मनन्याक साधु एवं मंतव्य समय तो है धर्मात्मा धर्मत्मा सस्व शांति कौनते ही नए भक्तप्रणश्यति तो साधु में अपिचेत सुदुराचार पुराने संस्कारों के कारण कहीं उसके आचरण में थोड़ी सी नीनता आ सकती है परंतु संत जो है वे निरंतर निरंतर अपने लक्ष्य की ओर सन्नद्ध होकर के रहें संत का मतलब है सन्नद्ध जिसके हस्त हों उसका नाम है संत जो अपने लक्ष्य की ओर पूरी तरह से जुड़ा हुआ साधु को संत बनने में देर नहीं लगती है सामान्यतः साधु और संत इन दोनों का अर्थ एक ही है परंतु यदि कहीं सूक्ष्मता में जाए तो एक मैं अभी साधन अवस्था समाप्त नहीं हुई है संत में साध, साधन अवस्था अभी समाप्त हो गई है और वो सिद्ध पराय होकर के विराजमान हो गया तो श्रद्धा के बाद में साधु संघ साधु संघ के बाद में भजन क्रिया भजन का तात्पर्य है भक्ति और भक्ति का अर्थ है जहां आनुकूल्यन कृष्णाभिशीलन हो कृष्ण को सुख में इस भाव को धारण करके जहां कृष्ण संबंधी कृष्ण को सुख देने के लिए कोई चेष्टा हो कृष्ण का कल्याण करने के लिए कोई चेष्टा हो उसका नाम भक्ति है वो भाव रूप भी चेष्टा हो सकती है और वो काय वाचिक मानसिक चेष्टा भी हो सकती है तो शुद्धा साधुसंग उससे भजन क्रिया भजन की क्रिया होने पर अनर्थ की निवृत्ति होती है अनर्थ ये चार प्रकार के हैं उन चार प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति भजन के द्वारा हो जाता है एक अनर्थ है सुकृतोत्थ अनर्थ दूसरे हैं दुष्कृतोत्थ अनर्थ तीसरे हैं अपराधोत्थ अनर्थ और चौथे हैं भक्त्युत्थ अनथ वो भी एक अनर्थकृत का साथ तात्पर्य है कहीं पुण्य जो पुण्य किए गए उन पुण्यों के तो पुण्यों को भूगने के लिए भी कहीं जन्म ग्रहण करना पड़ेगा और उन पुण्यों के फल को भी भूगना पड़ेगा और दुष्कृत माने पाप जो है उनके भी अनर्थ हैं बधे हुए दोनों हैं एक व्यक्ति सोने की जंजीर से बंधा हुआ है सोने की जंजीर पहन रहा है दूसरा लोहे की जंजीर पहन रहा है बंधे हुए दोनों हैं, परंतु तो जो सोने की जंजीर पहनता है हाथ में बड़ा सुंदर ब्रेसलेट सोने का मोटा सा उसने एक जंजीर बांध रखी है उसको हम कहते हैं बड़ा आदमी और हाथ में किसी के भीड़ पड़ी हुई है लोही की उसको हम कहते हैं कि चोर है तो परंतु बंधन दोनों तो सुकृत का भी बंधन है दुष्कृत का भी बंधन ये दोनों बंधन तो सुकृत दुष्कृत के बंधन इनको छोड़ा जा सकता है कोई कठिनाई नहीं है और इनको नामाभास के द्वारा भी सुकृत और दुष्कृत इन दोनों के बंधनों का त्याग हो जाए यदि कोई कर्म योग अपनाए तो उसके सुकृत के बंधन समाप्त हो जाएंगे कर्म को कर्मयोग बनाने के लिए चार चीजों की आवश्यकता है कर्म बंधन देने वाला है परंतु तो कर्म बंधन न देगा कर्म कर्मयोग बन जाएगा इसके लिए चार चीजों की आवश्यकता है पहला निष्कामता कर्म का फल मैं नहीं चाह रहा हूं मुझे कर्म का फल न मिले मेरा कर्म में अधिकार है और किसी में अधिकार नहीं दूसरी वस्तु कर्म करने वाला मैं नहीं हूं मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं श्री प्रभु की इच्छा से कर्म हो रहा है जो अच्छे कर्म हो रहे हैं वे प्रभु की इच्छा से हो रहे हैं जो बुरे कर्म हो रहे हैं मेरे द्वारा पाप कर्म वो कहीं मेरे मन की कम कमजोरी और मेरे पुराने संस्कारों के कारण हो रहे हैं तो पाप फल को भोगने के लिए तो मैं तैयार रहूं पुण्य का फल जो सत्कर्म हुए हैं वो ठाकुर ने मुझसे कराई हैं ऐसे अकर्तृत्व बुद्धि तो पहला था निष्कामता कर्म को निष्कांता बनाने के लिए दूसरा जो साधन है वो वह हैतृत्व बुद्धि निष्कामता निष्कांता बुद्धि तीसरी जो वस्तु है वो है बुद्धि योग बुद्धियों का तात्पर्य है कि मेरे जितने भी कर्म हैं कर्म हैं क्रिया है तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी ऐसा तो है नहीं क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी वो तो अपने आप होगी एक प्रकृति का नियम है ऐसी स्थिति में अपनी सारी क्रियाओं को कहीं ना कहीं मैं ठाकुर के साथ में जोड़ लो इसी का नाम है बुद्धियोग सकलम समर्पयामि उनको कहीं नारायण के लिए मैं जोड़ सिंह इत्यादि के रूप में कहीं नारायण के साथ में मैं उनको जोड़ दू श्री प्रभु की सेवा करने के लिए अपना जो साधन है उस साधन को कहीं सुव्यवस्थित बनाने के लिए मैं इन कर्मों को कर रहा हूं विशेष रूप से सात्विक कर्म में कर रहा हूं क्योंकि सात्विक कर्म के द्वारा भक्ति में बाधा नहीं आएगी भक्ति बढ़ेगी सूर्य को दिया गया जो दीपदान वह सूर्य के प्रकाश को रोकता नहीं है सूर्य के प्रकाश को कहीं ना कहीं बढ़ाता ही होगा किसी अंश में किसी दशमलव के किसी आगे के अंश में जाकर के वो कहीं सूर्य के प्रकाश को बढ़ाता ही होगा सहायक होकर के विराजमान होता होगा परंतु यदि रजोगुण तमगुण के कर्म किए जाएंगे तो वो है एक छत्ता जैसे छाता लगाने पर सूर्य का प्रकाश रुकेगा इसी प्रकार पाप कर्म और रजोगुण तम गुणात्मक कर्म करने पर जो कृपा सूर्य है उसकी किरणें कहीं रुकेगी उनमें बाधा पड़ेगी जबकि सात्विक कर्म करने पर जो कृपा बरस रही है उसमें बाधा नहीं होगी इसलिए बुद्धि योग यही है कि अपने कर्मों को कहीं ना कहीं ठाकुर के साथ में जोड़ा जाए तो ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपय चतुर्श्लोक भगवदगीता में हम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्व प्रवर्त ये जो चार श्लोक हैं शायद नमस्कार नम अध्याय के तो नौ अध्याय के ये जो चार श्लोक हैं जो चतुर्श्लोक भगवदगीता है ठाकुर कह रहे हैं मैं सबका मूल स्थान हूँ प्रभाव माने उत्पन्न करने का स्थान हूँ मत सर्वम प्रवर्त मेरे व्याप्त होने पर ही सब लोग कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं इतम के माम बोधा भाव सम्बन्वता ये विचार करके जो बुद्ध जन है वे भाव से युक्त हो करके मेरा आराधन करते हैं मत चा प्राणा जो व्यक्ति हैं जिनका चित्र मुझमें वे कहीं मुझ में ही अपने चित्त को लगा करके सर्वदा सब प्रकार की क्रिया करती हैं। उनके अज्ञान की निवृत्ति करते हुए और उनका कल्याण करने के लिए मैं सर्वदा सर्वदा प्रकट होता हूं और उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ तो इत्यादि रूप में भगवान ने जो चार श्लोकों में श्रीमद भगवत भगवदगीता का जो एक पर दिया और इसमें अंत में शरणागति उसकी स्थापना की यही बुद्धि है ठाकुर के साथ में हम शरणागत होकर के अपनी सबरी सारी क्रियाओं को कहीं ना कहीं भगवान के साथ में हम लिंक कर दें जोड़ दें तो भगवान के साथ में जोड़ने पर फिर क्रिया का बंधन कर्म का बंधन उसकी प्रतिक्रियाएं हमको प्राप्त नहीं होंगी और चौथी जो वस्तु है वो चौथी वस्तु है कि हमने जो कर्म किए हैं कहीं ना कहीं हम निमित्त तो है ही उसको करने में हमारा प्रयास तो है ही इसलिए वे बंधन यदि हमको उनका पुण्य फल प्राप्त हो रहा है तो उन पुण्य फलों को हम ठाकुर को ही समर्पित करते दें एक ज्ञानी तो कर्म फल से मुक्त होने के लिए अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को भगवत समर्पित कर देता है परंतु एक भक्त यह विचार करता है ना जो अच्छे कर्म हैं उनको तो मैं भगवान को समर्पित करूंगा और बुरे कर्म के फल को भोगने के लिए मैं तैयार रहूंगा वो बुरे कर्म का फल आ, आ, बुरे कर्मों को ठाकुर को समर्पित नहीं करेगा बाजार से फल खरीद करके लाए एक आम काना निकल गया खराब निकल गया तो उसको उठा करके घोरे गु, पर घूरे पट, पर पटकेंगे और उसके दंड को भी खुद भोगेंगे जो व्यर्थ गया अपव्यय हुआ उस अपव्यय को खुद को भोगना पड़ेगा परंतु जो अच्छे फल हैं उन अच्छे आमों को ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा तो आ, कर्म समर्पण में भी कहीं वैष्णव विचार जो है वो ये है कि सभी कर्मों का भगवान को समर्पण नहीं है उनमें भी जो उत्तम कर्म हैं उनको तो भगवत समर्पित करेंगे और बुरे कर्म को भोगने के लिए साइकोलॉजिकली हम तैयार रहेंगे मनोविज्ञान की दृष्टि से हम तैयार रहेंगे परंतु ठाकुर इतने कृपालु हैं कि नामा के द्वारा भी पाप कर्मों की वेद निवृत्ति कर देते हैं बेटे का नाम लेने पर भी अजामिल की मुक्ति हो जाती है इसलिए उसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है ठाकुर की कृपा के बल पर अपने पापों का उच्चारण तो करेंगे कि महाराज मैं तो ऐसा पापी हूं कि मैं अपने पापों का विवरण भी आपको देने में संकोच कर रहा हूं मैं महापापी होकर के विराजमान Uh, मैं अपराधी होकर के विराजमान हूं तो इस तरह से कहीं कर्म समर्पण करने में ये दृष्टि कहीं रखेगी रखी जाएगी कि हम अच्छी वस्तुओं को ही श्री प्रभु को समर्पित करें तो ये चार प्रकार के यदि साधन किए जाएंगे तो चार प्रकार के साधन करने पर निष्कामता अकर्तृत्व बुद्धि अपने कर्मों को भगवान के सेवा के साथ में जोड़ना भक्ति के साथ में उन कर्मों को जोड़ना कि इनका कहीं कहीं भक्ति के साथ में लिंक है यहां तक कि स्नान दंत धावन जो कर रहे हैं शरीर की शुद्धि कर रहे हैं वह भी भजन करने में हमारा मन लगे इसकी दृष्टि से हम स्नान आदि करते हुए विराजमान होंगे तो सारे कर्मों को कहीं भगवान के साथ में जोड़ना और उन कर्मों का भगवान को समर्पित करना जो भजन किया गया है जो भी कर्म किए गए हैं उनको भगवान को समर्पित करना और उस समर्पण में ये विवेक कि जो अच्छे कर्म हैं उनको तो ठाकुर को समर्पित किया जाएगा और बुरे कर्मों को भोगने के लिए तैयार रहा जाएगा तो ऐसा यदि साधक स्थापन करेगा तो वो कहीं कृतकृत्य होकर के विराजमान रहेगा तो वो अपूर्व रूप से शुद्धा शुद्धा के, में सावसन, सावसन के में जैजे। जैजे। जैजे बाद में साधुसन साधुसन्न के बाद में भजन क्रिया महापुरुष की जय जय जय जय बाबा जय जय जय नहीं बाबा तो बड़े जो भक्ति के नौ अंग हैं उन भक्ति के नौ अंगों में प्रारंभ में नौ जो सोपान हैं उन सोपानों में आदो श्रद्धा तथ साधुसंग ततो निष्ठा ततो रुचि अथाशक्ति तथ प्रेम्युद साधका न अम प्रेम प्रादुर्भाव भवित क्रम प्रेम के उदय होने में जो क्रम है उसमें सबसे पहले श्रद्धा है श्रद्धा का तात्पर्य है श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय केवल विश्वास नहीं दृढ़ विश्वास दृढ़ विश्वास नहीं सुदृढ़ विश्वास सुदृढ़ विश्वास विश्वास नहीं निश्चय सुदृढ़ विश्वास न्याय से अधिक दृढ़ करने के लिए वस्तु को इतने विशेषण देकर के विश्वास फिर सुदृढ़ विश्वास फिर निश्चय सुदृढ़ विश्वास ये तीन तीन बार विशेषण देकर के विश्वास को कि श्री शास्त्र और भगवत भजन शास्त्र के द्वारा स्थापित भगवत भजन इसके द्वारा मुझे जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य अवश्य होगी इसका नाम है श्रद्धा उस श्रद्धा के बाद में कहीं साधु संग किया जाएगा क्योंकि शास्त्र के वचन बड़ी कठिन हैं उनको समझने के लिए साधु संग किया जाएगा साधु और संत इनमें थोड़ा सा अंतर कहीं है परिपक्व और अपरिपक्व जो अवस्था है उसका थोड़ा सा अंतर है विशेष रूप से साधुजनों का संग भी साधु भी अंत में संत के रूप में ही परिणत हो जाएंगे इसलिए साधुजनों का संग भी करना चाहिए आदिशुद्धा तथा साधुसंग दूसरी सोपान का साधसंग फिर उनके द्वारा भजन की क्रिया प्राप्त होगी भजन का मतलब है अनुकूल श्री कृष्ण का अनुशीलन कृष्ण को सुख मिले इस विचार से की गई चेष्टा और भाव ये हो गया अनुशीलन तो भजन क्रिया भजन क्रिया के बाद में अनर्थ अनर्थ अनर्थि चार प्रकार की एक अनर्थ अनर्थवृत्ति है सुकृतोत्थ पुण्य उनका भी बंधन नहीं हो उन पुण्य के बंधन को भी ठाकुर को समर्पित कर दिया जाए जितने भी पुण्य किए हैं उनके फल ठाकुर को ही समर्पित हैं। दुष्कृतोत्थ वो नामाभास मात्र से ही दूर हो जाएंगे उनको भगवान को समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है परंतु नामाभास के द्वारा सारे दुष्कृत पाप और उनकी निवृत्ति हो जाएगी नाम के द्वारा नामाभास के द्वारा पाप की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति ये दो तो नामाभास के फल है और संबंध ज्ञान पूर्वक जहां नाम लिया गया उसका फल प्रेम प्राप्ति है। इसलिए नाम का प्रयोग वह केवल पाप निवृत्ति के लिए नहीं है नाम का मुख्य प्रयोग है वह है प्रेम की प्राप्ति के लिए और पाप निवृत्ति और संसार निवृत्ति त्रिगुणों की निवृत्ति यह उसका आनुषंगिक फल है जैसे सर्दी के दिनों में माताएं रसोई करती हैं और रसोई कर रही है तो रसोई भी कर रही है उसका साथ के साथ में कभी कभी ताप भी लेती है ठंड लगती है परंतु तो जो अग्नि जलाई गई है वह तापने के लिए नहीं जलाई गई है वह पाप के लिए जलाई गई है ऐसे ही जो नाम लिया गया है वह नाम कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए किया गया है वह पाप निवृत्ति के लिए नहीं किया गया है इससे पाप निवृत्ति के लिए कर्म का प्रयोग नहीं है जो कुछ भी प्रयोग है नाम का जो आश्रय ग्रहण किया गया है वह प्रेम प्राप्ति के लिए ही नाम का आश्रय ग्रहण किया गया है तो ततो अनर्थ अनुष्य ये यह दुष्कृतोत्थ अनर्थ मुख्य नहीं है मुख्य जो वस्तु है वो मुख्य वस्तु है अनर्थ मुख्य अनर्थ जो हैं, वे हैं अपराधोत्थ और इनमें जितने भी अपराध हैं वे सारे अपराध अंत में आकर के नाम अपराध बन जाते सेवापराध भी किए गए हों चाहे वैष्णव अपराध किए गए हों धामा अपराध किए गए हों में जाकर के वे नामा अपराध ही बन जाते हैं इसलिए अपराध तो एक ही है नामा अपराध उससे बचना चाहिए गुरु अवज्ञा गुरुशास्त्र लंघनम तो गुरु की अवज्ञा हुई गुरुशास्त्र का लंघन हुआ शिवशु या ये नामाधिकमलम धिया भिन्दम पश्चे शिव जी का किसी अन्य देवता का अपमान हो गया तो वो भी अंत में जाकर के नामा अपराध ही बनेगा कहीं शास्त्र में विश्वास रखते हुए भी श्री नाम में अवज्ञा करना तो शास्त्र का अपराध हो जाएगा वो भी नामा अपराध बन जाएगा तो अंत में जितने भी अपराध हैं वे परिणत हो जाते हैं नामा अपराध और उन नामा अपराधों की नृत्य वो विशेष रूप से करनी चाहिए नाम के अपराध की नृत्ति का एकमात्र साधन है नाम का ही सेवन करना अतः जहां मुख्य जो उपाय है उसकी चिकित्सा कोई अपराध बने उनकी चिकित्सा कि जहां मामा पर जहां अपराध बना है उस स्थान पर ही उनसे क्षमा मांगी जाए गुरु से अपराध बना है तो गुरु से क्षमा मांगो शिवजी का अपराध बना है तो शिव से क्षमा मांग लो किसी अन्य देवता का अपराध बना है शास्त्र का अपराध बना है तो शास्त्र से क्षमा मांग लो यदि सेवा में श्री गोपाल जी का अपराध बना है तो गोपाल जी से क्षमा मांग लो प्रियालाल से क्षमा मांग लो तो जहां अपराध बना है वहां पर क्षमा मांगते हुए अपराध की निवृत्ति का मुख्य साधन जो है वह नाम का ही सेवन है उसके अतिरिक्त कोई दूसरा साधन तो नामापराध युक्ता नाम नामानी एवं हरंति अघाप जो नामापराध युक्त हैं उनको नाम ही उनके अपराध को दूर करता है तो भक्ति का चौथा जो सोपान हुआ वह चौथा सोपान हुआ जो अनर्थ उनकी नृत्य श्रद्धा साधसंग भजन क्रिया और अनर्थ नृत्ति अनर्थ नृत्ति के बाद में तब साधक हृदय में निष्ठा का जन्म होगा निष्ठा का तात्पर्य है यह विश्वास कि मेरा जो उपास्य है मैं उनमें ही उनका ही आराधन करूंगा ये निष्ठा का स्वरूप था मान्य उपास्य की एक कि मैं एक निष्ठा साधन में एक निष्ठा और अपने उद्देश्य में एक निष्ठा इन तीनों में जो एक निष्ठा है उस एक निष्ठा का नाम है निष्ठा कि मुझे प्रियालाल की सेवा करनी है शिव नाम कुंज में तो उद्देश्य में एक निष्ठा हो गई प्रियालाल की सेवा करनी है तो प्रियालाल ही की ही सेवा करनी है ये जो अन्यता है वो अन्यता उसका नाम ही निष्ठा है मुझ मेरा ये साधन है तो अपने उपास्य में अपने साधन में और अपने प्रयोजन में जहा एकता है एकाग्रता है उस एकाग्रता का नाम है निष्ठा जब तक इस निष्ठा को थोड़ा बहुत नहीं अपनाया जाएगा तब तक भजन में तीव्रता भी नहीं आएगी इसलिए इसकी, इसकी उपयुक्तता भी है क्योंकि जो नदी का प्रवाह मैदान में बह रहा है उससे टरवाइन घुमा करके बिजली पैदा नहीं की जा सकती बिजली पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं नदी के प्रवाह को रोकना पड़ेगा और उसमें से बहुत छोटी सी मात्रा में यदि अवकाश देकर के जल का प्रवाह आएगा तो उसमें जो बेग होगा उस बेग से टर्वाइन घूमेगा और उससे कहीं बिजली पैदा होगी तो भजन की तीव्रता को लाने के लिए कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को निर्धारित करना लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन का निर्धारण करना और लक्ष्य से जो उपलब्धि होने वाली है उस उपलब्धि अपने प्रयोजन को सिद्ध करना इसका नाम है निष्ठा तो श्रद्धा साधु भजन क्रिया अंदर निष्ठा निष्ठा के बाद में छठा जो भक्ति का सोपान है वो है रुचि तब भजन में अपने आप ही रुचि आ जाएगी जो विषयों की प्रवृत्ति है वो जैसे जैसे रोग दूर होगा वैसे वैसे फिर भजन में रुचि आ जाएगी इसलिए रसकों ने कहा कि मन प्रसन्न और अन्न रुचि तो जर उतरो जान बुखार उतरा हुआ कब जाना जाएगा जबकि मन प्रसन्न होने लगे और अन्न में रुचि होने लगे तो मन की प्रसन्नता का तात्पर्य है कि भजन में कुछ कुछ साधन अवस्था में भी आनंद की प्राप्ति होने लगे और अन्न में रुचि की प्राप्ति हो जाए तो समझना चाहिए कि अब संसार रूपी ज्वर उतर रहा है तो रुचि तो निष्ठा ही बाद में रुचि के रूप में परिणत होगी और रुचि ही कहीं आसक्ति के रूप में परिणत होगी आसक्ति का तात्पर्य है दिन रात उसी का ही निरंतर निरंतर चिंतन करना संयोग अवस्था में और अप्राप्ति की अवस्था में भी उसका चिंतन इसका नाम है आसक्ति तो काम ही नार पे आर्जिम वो जो दृष्टान्त दिए लोभी को धन कामी को नारी तो ये जो दृष्टांत दिए तो जैसे इनका चिंतन लोभी या कामी निरंतर निरंतर करता रहता है ऐसी ही वहां सकती उसमें प्राप्त हो जाएगी आ सकती का दुन रूपण हो जाएगा वो आ सकती ही भाव बनेगी वो भाव शुद्ध सत्व आत्मा प्रेम सूर्यांश साम्य भाक रुचिशित मास्य कृदस भाव उच्चते भाव की परिभाषा दी कि शुद्ध सत्व विशेष शुद्ध सत्व का तात्मय है भगवान की ऐसी आह्लादनीय शक्ति जिसमें अपने आप को मैनिफेस्ट करने की अपने आप को प्रकट करने की भी योग्यता विराजमान है उसका नाम है शुद्ध सत्य आनंद का ज्ञान से मिश्रित जो स्वरूप है अपनी अभिव्यक्ति से मिश्रित जो स्वरूप है उसका नाम है शुद्ध सत्य आनंद तो है परंतु तो आनंद में यदि अपने आप को प्रकट करने की सामर्थ्य नहीं है तो वो आनंद भीतर रहेगा प्रकट आनंद नहीं हो पाएगा तो आनंद भी है और आनंद में प्रकट करने की सामर्थ्य भी है माने आनंद भी है और चित्त भी है सचित आनंद तो चित और आनंद इन दोनों का जो मिश्रित स्वरूप है आनंद है और आनंद के साथ में उस आनंद का मैनिफेस्टेशन भी है आनंद का कहीं प्रकटीकरण भी है ये दोनों वस्तुएं और आस्वादन करने की क्षमता भी है उसका रिसेप्टिव भी है और साथ के साथ में मैनुफेस्टर मैनिफेस्टेशन भी है दोनों चीज यहां पर है तो अपने आप को अभिव्यक्ति भी आनंद कर रहा है साथ के साथ में आनंद को ले भी रहा है तो लेने के लिए तो अपने चित्त में कहीं भावुकता है और उनको प्रकट करने की भी कहीं सामर्थ्य है ऐसा जो मिला हुआ जो स्वरूप है उसका नाम है शुद्ध सत्व वो शुद्ध सत्व कहीं विशेष रूप में विशेष का तात्पर्य है कि केवल निराकार रूप में होगा तो उसके विशेष गुण प्रकट नहीं होंगे तो जहां पर श्री श्याम के चार प्रकार के माधुर्य उन माधुर्यों का भी परिपूर्ण रूप से प्रकाशन होगा जहां वेणु माधुर्य रूप माधुर्य प्रेम माधुर्य परिकर माधुर्य इन चारों का जहां पूर्ण रूप से प्रकाशन होगा वो प्रकाशन उससे युक्त होकर के उन माधुरी जो है उस माधुरी का कहीं विशेष माने आस्वादन करते हुए वो विराजमान तो वो हृदय में निर्विशेष रूप में विराजमान है तो उसका पूर्ण आस्वादन नहीं होगा इसलिए उस माधुरी को कहीं विशेष माने रूपबान होकर के वह माधुर्य कहीं सामने प्रकट हो तो शुद्ध सत्व विशेष शुद्ध सत्व एक चीज है और विशेष अलग चीज है विशेष का मतलब है उसका कहीं आकार भी है और उस विषय में कहीं चित्त श्री राम कृष्ण श्री किशोरी जो श्रीमद वृंदावन रूप में वह विशेष रूप में भी कहीं सामने विराजमान है विशेष का मतलब है कि साक्षात भी कहीं ज्ञानेंद्रिय और, और कर्मेंद्रियों के द्वारा भी वह ग्राही है आनंद केवल अंत तीन इंद्रिया हैं कर्मेंद्री ज्ञानेन्द्र और अंतकरण यदि केवल अंतकरण के, के द्वारा ग्राही है तो वह विशेष नहीं परंतु जहां ज्ञानेन्द्र और कर्मेंद्रिय के द्वारा उनके चरणों की सेवा की जा सके ये कर्मेंद्र की सेवा हो गई उनको भोग लगाया जा सके उनका श्रृंगार किया जा सके और ज्ञानेन्द्र के द्वारा उनके शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका आस्वादन किया जा सके तब वो विशेष होगा निर्विशेष में मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा उस वस्तु को कहीं ग्रहण किया गया है परंतु तो वह कर्मेंद्रों के द्वारा उपास्य नहीं है ज्ञानेन्द्रों के द्वारा वह ग्राह्य नहीं है तो उसको हम कहेंगे निर्विशेष और जहां कर्मेंद्रियों के द्वारा ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा भी वह सेव्य होकर के विराजमान हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे विशेष तो शुद्ध सत्व माने ऐसा आनंद जिसमें ज्ञान भी है और विशेष रूप में वह केवल अंतकर्ण के द्वारा नहीं बल्कि कर्मेंद्र और ज्ञानेन्द्रीय इन दोनों के द्वारा भी ग्राह्य होकर के वह विराजमान है उस वस्तु का नाम हुआ विशेष तो शुद्ध सत्व विशेष ऐसा जो सेवन है वो जिसकी आत्मा होकर के विराजमान शुद्ध सत्व विशेष आत्मा ऐसा जो आनंद है वो आनंद जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय और अंतकरण तीनों के द्वारा ग्रह है ऐसा आनंद जिसकी आत्मा है ऐसे प्रेम सूर्यांश साम्य भाग उस प्रेम रूपी सूर्य का जो एक करण है प्रथम करण उसके समान उसको समझा जा सकता है उसके प्रभाव को बताने के लिए भाव को भक्ति भाव भक्ति के हृदय में स्थाई भाव के रूप में भक्ति आई उस स्थाई भाव को समा समझाने के लिए बड़ा सुंदर इस बढ़िया सुंदर प्रकार को ही नहीं हो सकता है कि शुद्ध सत्व त्व है आनंद जिसमें प्रकट करने की सामर्थ्य भी अपनी आप में है वह भी विशेष होकर के माने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय ही नहीं नहीं बल्कि ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के द्वारा भी वह कहीं ग्राही होकर के विराजमान हो ऐसा जो प्रेम है उस प्रेम रूपी सूर्य की जैसे पहले पोप हटती है इसी प्रकार प्रेम सूर्य का अंश भाग जो सूर्य के उदय के प्रथम के रूप में कहीं विराजमान है प्रेम सूर्य अंश साम्य भाग उसका नाम है भाव वो भाव ही साधक के हृदय में श्रीमद् गुरुदेव की कृपा से श्री राधानी की कृपा से गुरुदेव के, के माध्यम से साधक के हृदय में कहीं रोपा गया जैसे बीज रोपा गया और वह आज अंकुरित होकर के विराजमान हुआ और अंकुर होकर के वह आगे वृक्ष के रूप में परिणत होगा तो प्रेम सूर्यांश साम्य भाग प्रेम रूपी सूर्य उसकी प्रथम स्फूर्ति के रूप में स्पाउट के रूप में वह कहीं सामने आ रहा है प्रेम सूर्यांश साम्य भाग उसकी समानता को प्राप्त कर रहा है रुचि रुचिविश्चित्रशरकृत जो अपनी प्रभाव से रुचिमन प्रभाव इसे चित्त माश्रिकृत चित्त को मिश्रण बनाए मिश्रण बनाने का तात्पर्य है स्वार्थ के कंकड़ और स्वार्थ की खुदपन को वह दूर करे कि ये वस्तु तो, ये वस्तु तो मेरी है इसको तुम कैसे ले रहा है स्वपर तटस्थ इन तीनों भावों से मुक्त जो करे उसका तात्पर्य है कि चित्त का शुद्ध होना चित्र जो चित्र चित्त का जो शुद्ध होना है चित्त के शुद्ध होने का तात्पर्य है इस वस्तु का मैं ही उपयोग करूं दूसरा उपयोग ना करे दूसरे से इसको छपा के रखूं। ये जो स्थिति है इस स्थिति का नाम है चित्त की मिश्रणता चित्त को कहीं कोमल बना लेना और उसका अपने लिए उपयोग न हो करके उसके आस्वाद का उपयोग हो वस्तु का इंद्रिय के लिए उपयोग न हो करके वस्तु का आत्मा के लिए जहां उपयोग हो उसका नाम है रस उसका नाम ही है में कोमलता अन्यथा वो खुर्दला बना रहेगा उसको भाव कहा जाता है और वो भाव स एवं सांद्रात्मा बुध ही प्रेमा निगद्यते वो भाव ही जब घनी भूत हो जाएगा तो उसी का नाम प्रेम है वो भाव सम्यक मुसत है ममत्वाति भाव स एव सान्द्रात्मा बोध ही प्रेमा निगद्यते भाव ही प्रेम अवस्था में नौवीं जो अवस्था है प्रेम उसको प्राप्त करेगा इस प्रकार श्रद्धा सात संग भजन क्रिया अन्यवृत्ति निष्ठा रुचि आ सकते भाव और प्रेम उस प्रेम के द्वारा श्री प्रभु की प्राप्ति की जाएगी ऐसा प्रेम जहां अत्यंत अत्यंत उत्कृष्ट होकर के साधक के हृदय में विराजमान है किशोरी जी की कृपा से साधक के हृदय में वो प्रेम कहीं आया है तो वो प्रेम तब श्री कृष्ण के अपूर्व माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करेगा प्रेम के बाद में फिर सात जो अवस्थाएं हैं आगे की अवस्थाएं वो चिन्हय शरीर में साधक को प्राप्त होंगी प्रेम तक की जो स्थिति है प्रेम की पूर्व अवस्था वो स्थिति साधक के इस पांच भौतिक देह में हो सकती है प्रेम तक की स्थिति कहीं हो सकती है प्रेम के आगे की जो स् स्थिति है वो चिन्मय देह में ही विराजमान है अतः रो ने कहा में एक पद्धति की के प्रेम वृद्धि स्नेह मान प्रणय राग भाव महाभाव ये सात जो स्थिति है ये कहीं शुद्ध देह की स्थिति है साधक देह में सात स्थिति है नौ स्थिति है श्रद्धा साव संघ भजन क्रिया नाव प्रेम सिद्ध देने में वो ही अधिक उत्कृष्ट होकर के वे स्थिति प्राप्त होंगे जब प्रेम की अवस्था है उस प्रेम की अवस्था में साधक श्री कृष्ण के वेणुनाद का श्रवण करता है वेणु का अर्थ है श्री चरण सुबोध जी में निरूपण कर रहे हैं कि वेणु का अर्थ है बा और ई इनको रू माने नाश कर दे वह माने ब्रह्म सुख और ई माने भोग सुख इंद्रिय सुख तो जिसके आगे भोग सुख ब्रह्म सुख और साहु मुक्ति का सुख और इंद्रियों का सुख माने स्वर्गाधिक जो सुख है वो भी जिनको तो ब्रह्मानंदम और भोगानंदम इंद्रियनंदम रुणी सा वेणु सब तो वेणु शब्द जो है वह भोगानंद और इंद्रियों के आनंद भोगानंद को और ब्रह्मानंद को दोनों को दूर कर देने वाला है उस विरनाथ का श्रवण करके शिवप्रिया लाल दोनों को किसी वस्तु की आवश्यकता गोपी गायों को श्रोताओं को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती ऐसी वेणु जिस वृंदावन में सुनाई देगी उस वृंदावन का हम आश्रय ग्रहण कर रहे हैं तो वेणु यत्र कोणती मुदा नीप मूलावलंबी श्री श्याम सुंदर जहां वेणु को बजा रहे हैं को है माने अभी गायन नहीं किया है अभी केवल तांग छोड़ी है तांग छेड़ी है तो कौन ऐति ये स्वर वेणु का अत्यंत अत्यंत मधुर होकर के विराजमान स्वर स्वर के बाद में स्वर को छेड़ा स्वर को जहां पकड़ा गया उसके बाद में कहीं स्थाई भाव के रूप में स्थाई या ध्रुव को प्रस्तुत किया गया गीत में फिर ध्रुव जो है उसके ही विभिन्न संचारी भावों को प्रकट करने के लिए अंतरा प्रकट किए गए अंतरा को प्रकट करके ही फिर आभोग उनको प्रस्तुत किया गया और फिर आभोग को प्रकट करते हुए ही फिर कहीं दुगुन चौगुन तलाना तिल्लाना उनको प्रकट करते हुए एक समाधि की स्थिति प्राप्त की गई और उस तिल्लाना तलाना के बाद में फिर से कहीं अवरोध करते हुए ध्रुव में आकर के ही स्थायी भाव में आकर के ही उस रस को पुनः स्थापित कर देना ये वेणु का गायन का एक प्रकार पद्धति है तो यहां पर कह रहे हैं वेणु यत्र को जहां पर श्याम सुंदर जलाशेड़ सुर कोती तब तो वो भी अपूर्ण से भोग सुख और ब्रह्म सुख इन दोनों सुखों को कहीं तुच्छ कर देने वाला होकर के विराजमान है तो वेणु यथक कौन यति मुदा श्री प्रिया के स्मरण करने के रूप में ही हृदय में जो आनंद की तरंग उत्पन्न हो रही है वह तरंग कहीं वेणु के सुर को छेड़ने मात्र से ही श्री श्याम सुंदर को प्राप्त हो रही है तो वेणुम यथक कौन या मुदा ये कौनित करना यह भी आनंद का विषय है नीप मूलाव लंबी श्री श्याम सुंदर कदम्ब वृक्ष के नीचे विराजमान है नीप छोटा कदम्ब है और कदम बड़ा कदम्ब है धूल कदम्ब उसका नाम है कदम और उसका जो छोटा फूल वाला जो वृक्ष है उसका नाम है नीप तो नीप वृक्ष जो है उनके पास में श्री श्याम सुंदर आनंदपूर्वक विराजमान है और नीचे विराजमान होकर के कदम्ब के नीचे विराजमान होकर के श्री श्याम सुंदर की प्रिया में अपूर्व आसक्ति जो है वो प्रकट हो रही है उनकी जो बिट रूपता वो प्रकट हो रही है और जो बिट है उसके लिए कहा गया कि वह विटब जो है तो बिटप वृक्ष का नाम बिटप है और बिटप का तात्पर्य है कि बिट का जो पालन करे आसक्त पुरुष का जो पालन करे प्रेमी का जो पालन करे उसका नाम बिटप तो श्री श्याम सुंदर भी कदम वृक्ष के नीचे श्री प्रिया जी के बिट बनकर के प्रियाजी के आसक्त बन करके प्रेमी बन करके आप विराजमान हैं अतः नीप बिटप के मूल में आसक्त होकर के जो बैशी को छेड़ रहे हैं और उस बैशी रूपी अपने रूपी जो था दूती है उस दूती को मानो प्रिया के पास में भेज रहे हैं दूती कई प्रकार की हैं कुछ दूती है पत्र हारने कुछ दूती है संदेश बहाने और कुछ दूती है विशिष्टार्था दूती पत्र हारणी दूती केवल पोस्टमैन की तरह से लेटर दे आएगी डाले आएगी लेटर बॉक्स में उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई क्या प्रतिक्रिया नहीं हुई इससे उसको कोई मतलब नहीं उसको पत्र पहुंचाने से मतलब है संदेश हारने कहीं संदेश मैसेज कह देगी परंतु तो उसको भी मैसेज का क्या रिएक्शन रहा है कितना कंप्लायस हुआ इसकी उसको चिंता नहीं है परंतु तो जो दूती है निशिवल संदेश ही नहीं देती है उस संदेश के अनुसार जो कार्य करना है उनके लिए सारे उपकरणों को कहीं सुलभ करा करके कार्य को परम फल तक पहुंचाती है जो श्री प्रिया जी को बलबस आकर्षित करके संग में लाकर के श्याम सुंदर के साथ में मिलाएगी तो उसका नाम है, दूती। ये बेड़ू, दूती है ये संदेश दूती नहीं है तो श्री श्याम सुंदर आज प्रिया जी के आसक्त बिट होकर के आसक्त प्रेमी होकर के किसी बिटप के नीचे विराजमान है वो अपनी विशिष्ट अर्थात व्रवुण को सर्वार्थ समर्थ देख करके वे विशेष रूप से श्याम सुंदर के पास श्री प्रिया जी के पास में भेजते हैं समृत श्री कनक बसना श्री श्याम सुंदर श्री कनक बसना प्रिया जी की अंगकांति जैसे पीतांबर को धारण किए हुए हैं शिवप्रिया नीलांबर धारण करके जैसे श्याम सुंदर की अंग कांति में ही अपने आप को छपा लेना चाहती हैं और श्याम सुंदर भी पीतांबर धारण करके जैसे शिवप्रिया की अंग कांति में स्वयं को छपा लेना चाहते आवृत होकर के ही विराजमान है अतः श्री कनक वसना श्री शब्द का जो प्रयोग किया वो श्री किशोरी जी की अंगकांति का उनको निरंतर निरंतर अनुभव कराएगा स्फूर्ति कराएगा इसलिए जिन्होंने परम शोभा से युक्त अथवा श्री की अंग कांति को ही रक्षक के रूप में आवरक के रूप में रक्षक के रूप में वे स्वीकार करते हुए विराजमान हैं पीताम्बर को धारण करके पीताम्बर से परिवेषित होकर के वे विराजमान है शीतकालिन तीले वे श्री श्याम सुंदर श्री कालिंदी के किनारे आप बेराजमान हैं कलि के प्रभाव को क्लेश के प्रभाव को जो नष्ट करे उस पर्वत का नाम है कलिंद कलिंद इति कलिंद और उनकी पुत्री हैं तो बाप का गुण बेटी में तो आएगा ही आएगा इसलिए ये भी श्री श्याम सुंदर के हृदय के जितने भी कली हैं क्लेश विरह का जो क्लेश है उस क्लेश को दूर करने वाली हैं कलिंद तन्या होकर के विराजमान हैं शीत कालिंद स्तीरे जहां श्री यमुना जी की शीतल मंद सुगंध प्रवाह विराजमान है ऐसे हृदय को भी शीतलता प्रदान करने वाले कलिंद तीर के यमुना जी के किनारे जो कदम का बिटप है उसके नीचे शिप्रिया के आसक्ति को अपने हृदय में धारण करके ब्रह्मानंद और भोगानंद दोनों को नष्ट कर देने वाली तुच्छ कर देने वाली जो वेणु उस वेणु वेण को ही दूत बना करके शिवप्रिया जी के पास में आप भेज रहे हैं पश्चिम राधा बदन कमल दिव्या किशोर और श्री कितबाजी कितबाजी ऐसे कहती हुई जब उस वेणुनाथ को श्रवण करके दौड़ती हैं वो वेणु रूपी जब श्याम सुंदर का कोई पट्ट शिष्य चोर चक्रवर्ती है श्री श्याम सुंदर अब जो चोरों का राजा होता है वो स्वयं चोरी करने नहीं जाता है वो अपने चेला चाटियों को भेजता है तो आज चोर चक्रवर्ती ने अपने किसी पट्ट शिष्य को श्री प्रिया को आकर्षित करने के लिए जब भेजा तो जगऊ कलम बाम दशाम मनोहरम प्रियागरों के मन को हरण करने के लिए आकर्षित होकर के उन्होंने जगऊ कलम कोई कल स्फुट मधुर वाणी उस मधुर वाणी को जिससे मैं भेजा उस समय उस को तो निशम्य गीतम अनंग से वर्धित या अनंग का वर्धन करने वाला या अनंग जो है उससे ही जो स्वयं बढ़ रहा है प्रिया के हृदय में अनंग को बढ़ाने वाला अपने हृदय में अनंग को बढ़ाने वाला उस निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम उस गीत को श्रीप्रिया ने सुना में मैंने अभी पूरी तरह से नहीं सुना है किंचित सुन करके ही विज श्रे कृष्ण गृहित मानसा ये बिड़ुनादुरूपी चोर मुख्य द्वार से नहीं आया चोर है इसलिए पक्ष द्वार से कूदा फादी करके ये आया गोपियों के कर्ण रूपी द्वार से कूदा फादी करके यहां हृदय रूपी कोषागार में कूद गया और वहां पर रखे हुए धैर्य विवेक लज्जा रूपी महारत्न को इस चोर इस चोर सम्राट ने चोर चक्रवर्ती तो श्री श्याम सुंदर है उनका शिष्य जो अनत है उसने गोपियों के धैर्य विवेक लज्जारूपी रत्न को उस समय चुराया और चुरा करके जो दौड़ा और श्री स्वामी को ला करके पूरा का पूरा समर्पित कर दिया वो पूरा ध्यान रखता है कि आ, कोई, कोई गड़बड़ तो नहीं की है जो चुरा करके लाया उसमें से कहीं इसने कोई कोचाई तो नहीं है तो गोपियों के हृदय को कृष्ण गृहित मानसा श्री कृष्ण ने उस पूरे धैर्य विवेक लज्जारूपी महारत्न को गृहित मानसा उन गोपियों के मन को अपनी मुट्ठी में ले लिया है उद्यमा उस समय जितनी भी गोपिका है मैंने ये आई इसका मतलब है श्री सखी शुक दासी वहां पर पहले से विद्यमान है जब वहां विद्यमान नहीं होते वर्णन कर रहे होते डिस्क्रिप्शन देते होते तो कहते जा रही हैं, परंतु यहां कह रहे हैं आ रही हैं, आजम इसका मतलब है वहां पहले से उपस्थित हैं। वापस अन्य उद्यमा कौन जा रही है कौन नहीं जा रही है इसकी भी चिंता नहीं कहा तो ये सर्वदा युद्ध में अभिसार करती हैं, युद्ध के साथ में अभिसार करती हैं, परंतु तो आज युद्ध के साथ में अभिसार नहीं कर रही है अन्यो निवलक्षित उद्यमा साथिन क्या कर रही है सखी क्या कर रही है इसकी भी परवाह नहीं जिन्होंने पहनने के वस्त्र ओढ़ रखे हैं ओढ़ने के वस्त्र पहन रखे हैं विभ्रम नाम करके जो भाव दशा वह जिनमें उत्पन्न हो गई है कि बल्लभ प्राप्त बेलायाम मदनावेश विभ्रमोहार माल्यादि भूषा स्थान विपर्य यहां अंग रूपी सखियों ने भूषा स्थान का विपर्य कर लिया है सहेली का स्वभाव होता है बोले अरे तेने तो बड़ा सुंदर हार पहन रखा है ला अपने हार को दे मेरे हार को तू पहन ले मुझे कैसा लगेगा तो जैसे सहेलिया बदल करके साड़ी पहन लेती हैं, मेरी साड़ी तू पहन ले तेरी साड़ी मैं पहन लू मेरा आभूषण तू पहन ले हार तू पहन ले तेरा आभूषण मैं पहन लू ऐसे ही कटी रूपी सखी ग्रीवा रूपी सखी से कह रही है बोले अरे तेरा हार तो बड़ा सुंदर है मेरी कौधनी तू पहन ले तेरे हार को मैं पहन लूं ऐसे सखी परस्पर अपने आभूषण वस्त्रों का विपर्य करके जैसे विराजमान होती हैं ऐसे ही यहां अंग रूपी सखी अपने अपने आभूषणों को विपर्य धारण करके विराजमान हुए हैं और इनमें विभ्रम दशा उत्पन्न हो गए So, कमर की कोदनी गले में गले का हार कमर में हाथ के बाजूबंद चरण में चरण के नूपुर बाजूबंद में बांध करके ये विराजमान हो रही हैं। हाथ के कंगन को कान में लटका करके कान के जो बाला हैं उनको हाथ में धारण करके ये विराजमान हो रही हैं। तो अन्य निवलक्षमा शयत्र कांता है जब लोल कुंडला इनके कुंडल हल रहे हैं बोले चोर हाथ से बटुआ छीन करके भागे तो जैसे छोटे छोटे बच्चे भी चीखने लगते हैं पुकारने लगते हैं ऐसे ही कुंडल मन में विचार कर रहे हैं कि जब हृदय के कोषागार में चेस्ट रूम में रखी गई लज्जा विवेक रूपी धन ही सुरक्षा नहीं है तो हम तो बाहर हैं मिलन के समय ये वलय ये चूड़ियां तो मुरकेंगी ही ये हार तो टूटेंगे ही ये कुंडल तो कहीं ना कहीं मुरकेंगे ही इसलिए वे जब लोल कुंडला कुंदल जो हैं वे भय के कारण जैसे खिल रहे हैं और ये सब आ रही हैं तो पश्चिम राजा वदन कमलम उस समय श्री प्रिया उनके वदन कमल का दर्शन करते हुए आप विराजमान हो रहे हैं होकर श्याम सुंदर से कह रही हैं कि जान गई जान गई अरे त्रिभंग ललित तुम तीन जगह से चरण से कटी से ग्रीवा से त्रिभंग ललित होकर के विराजमान हो हम तुमको जानगे जान गई जान इतनी विलंब के साथ में हमको लोक वेद की मर्यादा से हटा करके यहाँ बुला रहे हो और श्री श्यामचंद्र भी कह रहे हैं बोले हाँ ठीक है हम तो त्रिभंग ललित हैं परंतु हे अष्टा आपको प्रणाम आप तो आठ जगह से टेढ़ी हम तो तीन जगह से ही टेढ़े हैं परंतु आप अष्टा होकर के विराजमान वाच कचे भूमि दृष्टव स्मित पुराणे अवगुंठे च तम सो वक्रा अष्टावक्रा बंदे बोले आप तो अष्टावक्रा होकर के विराजमान वाणी न्यारी टेढ़ी कभी सीधे मुंह बात नहीं करेंगे सदा टेढ़े बचन बोलेंगे कचौ केश जो है वो न्यारी न्यारी न्यारे टेढ़े भूमि घोय न्यारी टेढ़ी दृष्टि कटाक्ष न्यारे टेढ़े वाच कचे भूमि दृष्टव स्मित अधर की मुस्कान न्यारी टेढ़ी उसमें मान प्रकट हो रहा है और प्रयागे गति भी निरंतर टेढ़ी और हृदय में भी सहज भाव विराजमान है तो आप तो आठ जगह से टेढ़ी हैं अष्टा बकरा हो हम तो हैं आप हमसे भी बढ़ के हमारी पूजा हो करके विराजमान ऐसे पश्चिम राधा बदन कमलम श्री राधिका के मुक्कमल उनका आप दर्शन कर रहे हैं कमल शब्द के द्वारा जो परंपरित रूपक है वह अपने आप प्रकट हो रहा है कि जैसे कमल में भ्रमर निवास करता है इसी प्रकार यहाँ शिवप्रिया का मुखी यदि कमल है तो शाम सुंदर के नेत्र भी भ्रमर के समान वही एकमात्र आसक्त स्थिर होकर के विराजमान हैं और अपने भ्रमरत्व का त्याग कर देते हैं सर्वत्र भ्रमण करना उस स्वभाव का भी त्याग करके चंचल नायकता का जो स्वरूप है उसका त्याग करके श्री प्रिया के मुखमल का दर्शन करते हुए विराजमान हो रहे हैं दिव्य को दिव्य किशोर रहा यह दिव्य किशोर है जो कि किसी दूसरी वस्तु को न सुने किशोर कौन बोले किम श्रोती थी? थी किशोरा जो किसी की बात नहीं सुने अपने रंग में रहे उसका नाम किशोर तो यह किशोर होकर के विराजमान है अथवा किम शीलियते किशोर जो जला भी मुरझाया हुआ नहीं है माडिये फूल गुलाब को ये गुलाब का डेढ़ फूल है श्री महामणी जी में वर्णन किया कि लाल जी प्रिया जी डे फूल है नित्य नूतन जिनमें कहीं किसी तरह की शीर्णता जीर्णता है ही नहीं इसीलिए उनका नाम किशोर किम शीर्य किशोर ये उनमें यथार्थ में, में कशोर उनका प्रकट हो रहा है जो अन्य सारी लोक वेद की जितनी भी वर्जनाएं हैं उन वर्जनाओं को दूर करके जो विराजमान है कि श्रोती किशोर जो किसी दूसरे की बात को न सुने और अपने निजे भाव लोक में अपनी फंतासी में ही जो निरंतर निरंतर डूबे रहे उसका नाम किशोर तो ये किशोर होकर के विराजमान है ऐसे दिव्य किशोर श्यामा कामक प्रकृति इसमें प्रेम वृंदावन स्तु ऐसे श्री श्याम सुंदर कामक प्रकृति जो चित्त को बरबस आकर्षित करने वाले होकर के विराजमान है कामक प्रकृति होकर के काम माने मनोहर मनोहर प्रकृति कमनीय प्रकृति होकर के जो विराजमान है वे श्री श्याम सुंदर श्रीमद वृंदावन में विराजमान है में प्रेम वृंदावन स्तु ऐसे श्री वृंदावन से मेरा प्रेम हो और अपने उपास्य का मान्य धाम धामी को प्रकट करता है इस सिद्धांत को यहां पर इस श्लोक के द्वारा प्रकट कर रहे हैं कि वेणु यत्र कौन यति मुदा बची बजाते हैं नीप मूलावलंबी कदम वृक्ष के नीचे विराजमान हैं संबीत श्री कनक बसना पीतांबर जिन्होंने धारण कर रखा है शीत शीतकालीन शीतल यमुना जी के किनारे जो कर रहे हैं पश्चिम राधा बदन कमलम श्री राधिका के मुक्कमल का दर्शन कर रहे हैं और उनमें जो प्रेम वैचित्य दशा है उनमें जो विभ्रम दशा है उस विभ्रम दशा के को देख करके प्रिया के साथ में परास कर रहे हैं बोले बलिहारी जाऊ प्रिय ये हार आपने कमर में धारण कर रखा है ये कमर की वस्तु नहीं है आओ इसको मैं आपके कंठ में धारण करा ऐसे श्री के विपर्य श्रृंगार को भी यथावस्थित स्थापित करते हुए जो विराजमान हो रहे हैं ऐसे कोई दिव्य वृंदावन के किशोर हैं जिनका वो किशोर कभी भी समाप्त तो होने वाला नहीं है और दिव्य किशोर होने के कारण पौगंड अवस्था में और शिशु अवस्था में भी वह कैशोर परिपूर्ण रूप से प्रकट हो रहा है कैशोर इतना प्रबल है कि वह पलना में जिस समय लालजी झूल रहे हैं शिशु होकर के नवजात बालक होकर के उस समय भी वो कैशोर कहीं विराजमान है और वो कैशोर के लक्षण भी कभी प्रकट हो जाए और वो कैशोर कहीं विराजमान है सखीगण उस कईशोर को लेकर के बासलवती गोप का गण में ठिठोली करती हुई विराजमान होती हैं ऐसा वो अपूर्व किशोर स्वरूप है दिव्य स्वरूप है श्री विठलनाथ जी गुसाई जी उनकी पलना में बालीला में एक अष्टपदी है और उसमें गोपी कह रही है बालक जैसे हाथ चला रहा है हाथ पैर चलाता है साइकिल चलाता है लगते हुए उसका दर्शन करती हुई कह रही हैं कि क्या अभी से गोपियों के कुछ पर्वत के ऊपर चढ़ने का अभ्यास कर रहे हो जो हाथ हिला रहे हो तो बाल्य अवस्था में भी कईोर का दर्शन ये रस की एक अपूर्वता अपूर्व विशेषता वहां प्रकट हो रही है तो दिव्य कैशोर होकर के विराजमान जो किशोर इतना बलवान है कि अभी बाल्य अवस्था समाप्त नहीं हुई है परंतु तो तीन वर्ष चार महीने में ही बाल्य अवस्था समाप्त हो जाती है और पौगंड उदय हो जाता है अभी कईोर का उदय नहीं हुआ है परंतु तो छह वर्ष आठ महीने में ही जहां ंड अवस्था समाप्त हो जाती है और सात वर्ष की अवस्था में ही साढ़े पांच साढ़े छह वर्ष की अवस्था में ही श्री श्याम सुंदर के श्रीरंग में आदि कैशोर काली मर्दन के समय उत्पन्न हो जाता है काली मर्दन में जिस समय श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं उस समय सब प्रयागरणों में श्याम सुंदर का कईशोर आद्य कैशोर का दर्शन करके वहां रस में आसक्ति हो जाती है गोर निधारण में मध्य कैशोर का दर्शन करके सब आसक्त हो जाती हैं और रास के समय नवम वर्ष के प्रारंभ में अष्टम वर्ष की समाप्ति और नवम वर्ष के प्रारंभ में जहां पूर्ण कैशोर उत्पन्न हो जाता है ये दिव्य कैशोर दिव्य शब्द का यदि व्याख्यान करेंगे तो दिव्य शब्द का व्याख्यान इस प्रकार से होगा ऐसा जो दिव्य कईशोर है वो जहां पर विराजमान है तो वो सामान्य जो प्रकृति का नियम है वो है आप दशमावधि पांच वर्ष तक की अवस्था कुमार अवस्था है दस वर्ष तक की अवस्था पौगण्य अवस्था है और उसके आगे सोलह वर्ष तक की जो अवस्था है वह कईशोर अवस्था होकर के विराजमान उसके बाद की जो अवस्था है वो योर अवस्था हो जाएगी परंतु यहां पर कैशोर इतना बलवान है कि वो बाल्य अवस्था में पलना में भी उसका उसको लेकर के की जाती है और वो वहां पर भी विराजमान है ऐसा श्री ब्रज का अपूर्व कैशोर विराजमान है ऐसे परम आकर्षक श्री श्याम सुंदर श्रीमद बृंदावन में विराजमान है आगे कह रहे हैं तईस तई किन्न परम परमानंद साम्राज्य भोगई किन बागई पर पद किन परोगई वासे नहीं व वा प्रसभ मखिलानंद सारम ति वृंदाणे मधुर नाद मुरलीदर्णी कब वो अवसर होगा कि मैं श्री में दिव्य स्वरूप धारण करके अर्थात श्री किशोरी जी जब मुझे अपने परकर में स्वीकार कर लेंगी उस समय मंजरी स्वरूप धारण करके मैं श्याम सुंदर के वेणुनाथ को श्रवण करूंगी और श्री स्वामी को अभिस्कार कराते हुए श्याम सुंदर के श्री हस्त में समर्पित करूंगी पराकाष्ठा जो है वो पराकाष्ठा श्री प्रिया जी को श्याम सुंदर के श्री हस्त में समर्पित करना सूर्य पूजन के बहाने जब श्री प्रिया मध्यान्ह में जा रही है उस समय श्री वन योगपीठ में मध्यान्ह श्री जो राधा कुंड योग है उस मध्यान्हंड योगपीठ में श्री श्याम को समर्पित करना करनादोष काल में श्रीमदावन योगपीठ उन वृंदावन योगपीठ में प्रिया का अभिषार करा करके श्याम के पास में ले जाना और श्याम सुंदर के श्रीअस्त्र में समर्पित करना और प्रातकालीन योगपीठ में भी श्री प्रिया स्नानादि के बहाने पुष्प चैन इत्यादि के बहाने जिस समय गुप्तकुंड कुंड की योगपीठ में पधारे, उस गुप्तकुंड कुंड की योगपीठ में भी श्री प्रिया को अभिसार करा करके और गो, गोदोहन करके श्याम सुंदर पहुंच गए हैं पीरीपोखर, पोखर श्याम सुंदर पहुंच गए हैं जावट में श्री गुप्तकुंड पर वहां गुप्तकुंड पर श्री प्रिया लाल इन दोनों का मिलन कराना ये सखी का सर्वोत्तम कार्य होकर के पराकाष्ठा का कार्य होकर के विराजमान वो पराकाष्ठा के कार्य को करते हुए कव मैं शाम चंद्र के बेणुनाथ को सुनूंगी तो अभिलाष करे हैं तई तई तै परम परमानंद साम्राज्य भोग परम परमानंद साम्राज्य के जो भोग हैं अर्थात सार्वभौम राज्य के जो भोग हैं उन भोगों से मुझे क्या करना उन भोगों की मैं अभिलाषा जैसे शिवर प्रार्थना करें कि मुझे न बैकुंठ चाहिए न पारमेष्टम नच तो अन्य जो हैं, उनको पारमेष्ट स्वर्ग स्वराज्य इनकी मैं अभिलाषा नहीं कर रही करता हूं ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि परमानंद स्वराज्य भोग परम परमानंद रूप जो सायुज मुक्ति का सुख है उसे मुझे क्या करना मुझे साम्राज्य भोग जो ब्रह्मा का पद है जो इंद्र का पद है जो पाताल इत्यादि लोकों का भोग है उनसे भी मुझे क्या करना किंबा योगई योग सिद्धि से भी मुझे क्या करना योगी धारणा की स्थिति में जो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं उन सिद्धियों से भी मुझे क्या करना योगी साधन जो प्रकरण है उस साधन प्रकरण से भी बढ़कर के जो सिद्धियां हैं उनसे हमको क्या करना परम पद कृत तो योग की सिद्धियां जो है उनसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है परम पद कृतई जो परम पद हैं उन परम पद स्वर्ग इत्यादि उनसे भी हमको क्या करना बात ही हो गई और जितने भी विशेष रूप से जो सुख हैं अन्य अन्य विषय उनके अभियोग माने अभिनिवेश उन अभिनिवेशों से भी हमको क्या करना अन्य सुख उनके अभिनव अभिनिवेशों में की भी हमको आवश्यकता नहीं है बासे नहीं वक्त आनंद वखिलानंद सारम सारंभ श्रीमदावन वो वस्तु हैं जो अपने निवास के द्वारा ही संपूर्ण सारत सार प्रदान कर देंगे जैसे तीसरे दिन के प्रवचन में निवेदन कर रहे थे कि वृंदावन का निवास ही भजन है और वो अभी कल निरंतर निरंतर बन सकता है जबकि नाम सेवा निरंतर नहीं बन सकती स्वरूप सेवा भी निरंतर नहीं बन सकती है ठाकुर जी शयन कर रहे हैं तो स्वरूप सेवा नहीं उस समय कहीं अधिकार नहीं है तो निकुंज मंदिर में निवृत्त निकुंज में जाने का अधिकार नहीं मिलेगा तो स्वरूप सेवा की भी अपनी सीमाएं हैं उसमें अभिनिवेश निरंतर लगा रहे यह सही प्राप्त नहीं है नाम सेवा में भी श्री नाम नरंतर नरंतर बनता रहे ये भी संबंध नहीं है कभी शरीर के आलस्य तमोगुण इत्यादि के द्वारा नाम सेवा में भी कहीं बाधा उत्पन्न हो सकती है वो बात अलग है जिनके जाप सिद्ध हो गए हैं और जिनकी श्वास के साथ में रा के साथ में कहीं पूरक हो रहा है और धा के साथ में कहीं रेचक हो रहा है ऐसे लोग उनकी साथ अवस्था अलग है सो हम में सो के साथ में जो पूरक करते हुए विराजमान है और हम के साथ में रेचक करते हुए विराजमान और जिनकी श्वास में माला चल रही है ऐसा अजपा जाप वो अजपा जाप की स्थिति किन्हीं कि प्राप्त हो सकती है हर एक में प्राप्त नहीं हो सकती है परंतु धाम इतने कृपालु हैं कि धाम में जितनी देर हम रह रहे हैं उतनी देर धाम सेवा हो रही है तो ये धाम सेवा निरंतरता को और परम कृपालु होकर के धाम सेवा विराजमान है जो निरंतरता पूर्वक सेवा प्रदान करती हैं। ऐसे श्री वृंदावन तो किम किंबा योगई पर पद पदकृतई मन हमें स्वर्ग इत्यादि की, की भी आवश्यकता नहीं है योग सिद्धियों की भी आवश्यकता नहीं है जिन योग सिद्धियों के द्वारा जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें कहीं ब्रह्म का दर्शन करते हुए अपने मन को उस ब्रह्म में लीन कर लिया जाए तो वो सिद्धि प्राप्त हो जाएंगे ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है आकाश में भी व्याप्त है इसलिए आकाश ब्रह्म है और उस आकाश ब्रम के साथ में अपने मन को मिला दो मैं आकाश मैं आकाश मैं आकाश मैं आकाश ब्रम्ह मैं आकाश ब्रम तो आकाश के गुण उस योगी में आ जाएंगे और वो दूसरे के मन की बात को पहचान जाए तो धारणा के द्वारा जो सिद्धियां हैं वो सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी जब पृथ्वी भी ब्रम है तो पृथ्वी उनके उस के साथ में अपने मन का यदि कर करना चाहिए श्री ऋषभ देव जी ने आई हुई सिद्धियों को भी त्याग कर दिया ये विचार करके कि यह सिद्धियों के चक्कर में पड़ गए तो बस ये जादूगिरी दिखाते रहोगे भजन से दूर हो जाओगे इसलिए जो सिद्धि है क्योंकि श्री देव जी कह रहे यह तो आत्म पाता है इससे आत्मपात हो जाएगा इसी सिद्धियों के चक्कर में भी नहीं रहना चाहिए और ऋषभ देव जी ने आई हुई सिद्धियों को इसीलिए लौटा दिया तो मुझे पर वा गई अन्य किंबा योगई योग की आवश्यकता नहीं है स्वर की आवश्यकता नहीं है और अभियोग माने अन्य जो अभिनवेश है विषय उनमें भी आवश्यकता नहीं है विषयों में भी फंसने की आवश्यकता नहीं है बासे नहीं प्रसव मखिलानंद श्री वृंदावन में निवास करने से ही संपूर्ण आनंद की मुझे प्राप्ति हो जाएगी साराति जो सार का भी अति आनंद है वो आनंद प्राप्त होगा सार का सार क्या होगा बोलो उसमें निज सुख की कामना है ही नहीं जब तक निज सुख की कामना रहेगी उतने अंश में आनंद कहीं बाधित रहेगा आनंद कहीं सशर्त रहेगा कंडीशनल रहेगा परंतु तो अपना सुख यदि हट जाएगा प्यारे का तत्सुखी भाव ही आ जाएगा के सुख सुख प्राप्त हो जाएगा तो आनंद की पूर्णता प्राप्त होगी अन्यथा आनंद में कुछ खटास खटास रहेगी रहेगी स्वार्थ स्वार्थ की इसलिए माने रहित जो आनंद है वो श्री वृंदावन प्रदान करने वाले हैं वृंदावन में मधुर मुरली नाद माकरणी में वृंदावन में कब सिद्ध स्वरूप में विराजमान होकर के श्री प्रिया के हृदय में जो विरह रूपी मुरा विराजमान है उस मुरा को जो लीन कर देने वाला मुरलीनाद है उस मुरलीनाद को मैं कब श्रवण करूंगी ये अभिलाषा कर रहे श्री बस्ताभरणाधि विकर पदार्थ दुत्कर्त दाह निंदा संस्तम कोटि भी बहु जीवन मृतो यथान य कथंत श्री वृंदावन प्रिय परम क्या अनुवाद क्या पदशया है श्लोकों की कितना सुंदर शब्दों का संकलन अद्भुत काव्य जो है वो काव्य की दृष्टि से भी अद्भुत ये आकर्षक होकर के श्री वृंदावन शतक विराजमान श्री वस्त्राधरण थी अब वृंदावन में रहते हुए यदि कोई मुझे संपत्ति और वस्त्र आभूषण प्रदान करे तो उसकी मुझे चाह नहीं कोई दे रहा है तो दे और इसके विपरीत ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि वस्त्र आभूषण देना तो दूर की बात कर पदाप दुत् तो भी मेरे हाथ पैरों को कोई काट करके भी वृंदावन में पटक दे तो उस स्थिति में, में मैं वृंदावन का त्याग नहीं करूंगा कोई मुझे आदर दे करके बड़ी भारी भेंट प्रदान करे वस्त्र आभूषण दे तब भी वृंदावन में रहूंगा और यदि कोई न देकर के उल्टा दंड दे मेरे हाथ पानों को काटे कहीं मुझे दाह जलाने का प्रयास करे जिंदा जलाने का प्रयास करे तब भी मैं वृंदावन का त्याग करने वाला नहीं हूं वृंदावन की निष्ठा को प्रकट कर रहे हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से तत्वतः निष्ठा है और जो वस्तु हैं वो केवल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। निंदा संस्थ कोट भी चाहे मेरी निंदा की जाए और चाहे मेरे स्तोत्र और जो स्तभ उनका किया जाए स्तव जो है वह पूर्व पुरुषों का होता है और स्तोत्र जो है वह नव रचित है ये स्तब स्तोत्र इन दोनों में ये मूलभूत अंतर है कि जहां पर कोई महापुरुषों के पुराने जो वचन हैं उन पुराने वचनों को कहा जाए तो उनको हम स्तव कहेंगे और अपनी जो रचना प्रस्तुत की जाए उससे प्रार्थना की जाए उसका नाम स्तोत्र तो संस्तव कोटि भी निंदा स्तुति इनकी कोटि कोटि मेरे सामने प्रकट हो बहु विभूति अत्यंत दैन्य आदि भी चाहे मुझे बहुत सी विभूति दी जाए राज्य सिंहासन के ऊपर विराजमान किया जाए और चाहे अत्यंत दैन्य आदि भी अत्यंत मुझे दीन अवस्था में डाल दिया जाए के असन बसन भी न मिले ऐसी अवस्था में भी भले मुझे डाल दिया जाए जीवन ने जैसे लोहार की खाल सांस ले रही है परंतु तो वो मरी हुई है अब उस लोहार की खाल को यदि कोई पीटे तो उसके ऊपर कोई असर नहीं है और कोई उसको सजा करके रखे तब भी उसके ऊपर कोई असर नहीं है ऐसे ही आज जीवित मृत अवस्था जीवित ही मृत जैसे आचरण को करते हुए मैं विराजमान होऊंगा और जितना भी आभूषण अलंकरण किया जा रहा है वह शव मंडन के समान स्वीकार करते हुए उससे जरा भी प्रभावित नहीं होंगी जैसे कोई मुर्दे को सुंदर सुंदर वस्त्र सजाया जाता है सुंदर सुंदर वस्त्र नए वस्त्र पहना करके उसका श्रृंगार करके मुर्दे को सजाया जाए परंतु मुर्दे को क्या लाभ मुर्दा उसे कोई प्रभावित हो नहीं रहा है परंतु जैसे शव यात्रा निकालते समय किसी मुर्दे को जैसे सजा करके तो शव शवमंडन की तरह से वो शव मंडन जैसे व्यर्थी ही है ऐसे ही यदि कोई मुझे सजाए तब भी मैं परवाह नहीं उसकी परवाह नहीं न सजाए उसकी भी परवाह नहीं मुदे को चाहे घसीट करके फेंक दो मुर्दे को कोई असर नहीं और चाहे उसको सजा करके बड़े भारी रथ के ऊपर बैठा करके उसकी समाधि निकालो तब भी कोई बात नहीं मुर्गे को क्या मुर्दे को क्या लाभ है ये तो अपने मन का संतोष है तो ऐसे ही यहां पर कहने हैं जीवन देव तो यथा जैसे लोहार की झोंक झोंक नहीं सांस लेते हुए भी मरी हुई के समान है और उसको अपने सजाने न सजाने से कोई लाभ नहीं है सजाने का वह नोटिस नहीं लेती है उससे वह प्रभावित नहीं है ऐसे यदि कोई मुझे सजाए तब भी मैं उससे प्रभावित नहीं हूंगा कोई मुझे निंदा करके मेरा अपमान करे उससे भी मैं प्रभावित नहीं हूंगा तो जीवित मरते हुए जीवित मरे हुए व्यक्ति के समान न बिकृतें मैं हर्ष और शोक इन दोनों विकारों से मुक्त होकर के वृंदावन में ही निरंतर निरंतर निवास करूंगा वृंदावन का त्याग नहीं करूंगा कथनचित क्वचित कैसे भी निवास करूं कभी भी मैं विकृति को प्राप्त नहीं हूंगा श्री वृंदावन माश्रय ऐसे श्री स्वरूप श्री वृंदावन राधा रानी का वृंदावन नहीं बल्कि श्री स्वरूप ही जो वृंदावन है ये श्री शब्द स्वरूप के अर्थ में है ये श्री शब्द विशेषण के अर्थ में नहीं है राधा रानी का वृंदावन तो है परंतु तत्वतः तो श्री ही वृंदावन है ऐसी श्री स्वरूप श्रीमद वृंदावन इसमें मैं निवास करते हुए वृंदावन में निवास करते हुए अनुभव करते हुए कि मैं श्री राधा रानी के चरणों में पड़ा हुआ हूं वृंदावन का आश्रय आमाने पूर्वक श्री वृंदावन का मैं आश्रय ग्रहण करूंगा वृंदावन का निवास करूंगा प्रिय महानंद कंदम परम श्री वृंदावन ही मेरे लिए प्रिय होकर के विराजमान है महाआनंद के कंद होकर के विराजमान है तो आमोद प्रमोद और आनंद तैतरी उपनिषद में जहां आनंदवलि में निरूपण किया गया ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया तो तिर तस, मोद उत्तर पक्ष प्रमोद दक्षिण पक्ष ब्रम्भपुछम प्रतिष्ठा एक पक्षी के रूप रुपा, रूपक में निरूपण किया गया के प्रिय जो है वह उसका सिर होकर के विराजमान आमोद और प्रमोद ये उसके दो पंख होकर के विराजमान हैं और ब्रम्ह जो है वो उसकी पूछ मयूर की जैसे पूछी होती है ऐसे ब्रह्म ही सबसे बड़ा होकर के विराजमान है और वह ब्रम्ह पुछम प्रतिष्ठा वही आश्रय तत्व होकर के विराजमान है मुख्य आश्रय तत्व होकर के वह विराजमान है तो प्री का तात्पर्य है किसी वस्तु की चाह होना मोद का तात्पर्य है उसका भोग भोगना का तात्पर्य है भोग की निरंतरता फ्रीक्वेंसी निरंतर बनी रहे और ब्रह्म का तात्पर्य है परिच्छेद सामान्य से मुक्त होकर के जो वस्तु विराजमान है उसका नाम है ब्रह्म तो ब्रह्म ही प्रतिष्ठा होकर के सबका आश्रय होकर के वह विराजमान है तो श्री वृंदावन ब्रह्मात्मक होकर के विराजमान है श्री स्वरूप श्री राधारानी उनके ही स्वरूप होकर के श्री वृंदावन चिन्मय होकर के सच्चिदानंद होकर के श्री वृंदावन विराजमान है अतः तो श्री वृंदावन आश्रय और श्री रूप वृंदावन का वृंदावन स्वरूप श्री श्री राधिका उनके चरणों का ही मैं आश्रय ग्रहण करके विराजमान होऊंगा प्रिय महानंद कंदम ये शिव वृंदावन प्रिय मोद प्रमोद आनंद और ब्रह्म इन रूपों में श्री वृंदावन विराजमान है ऐसे आनंद कंदम आनंद के साथ श्री वृंदावन का मैं आश्रय ग्रहण कर और आगे कह रहे हैं दुखान्य सुखान निवत सुखान विद्धि सुखानिदि अप यशो जा मेथ था अदमश दुष्परिभवान्म्नवे महा विभूतिमति सन् लाभान सदा लाभा पापा पुण्यमंत्रे वृंदावन जीवन अरे भैया यदि वृंदावनम जीवनम यदि तुम वृंदावन को ही अपना जीवन मानते हो तो फिर यहां पर सुख दुख इनका विचार मत करना वृंदावन में निरंतर निरंतर निवास करना दुखानीव सुखामी यहां के दुख ही परम परम सुख हो जाएंगे दुखों को सुख करके मानो गुदरी करुआ और बेहदिन दास इतने में सरवा मेरे पास में निकला क्या मेरे दो कौपिन है भाई स्नान करेंगे एक भीग जाएगी तो बदलने के लिए चाहिए इसलिए दो गोपीन ठंड यदि ज्यादा पड़े कहीं बीमार पड़ गए तो भजन से छूट जाएंगे इसलिए एक गुदड़ी ठीक है जाड़ी में काम आएगी और एक करुआ ठाकुर की सेवा करनी है तो कभी कभी एक कीजिए दो करुआ रख लें नहीं तो एक करवाई वो परम पावन करुआ को पा परम पवित्र होकर के विराजमान उसे उससे डाल भी हो जाए उसे सेवा भी हो जाए वो तो परम पावन होकर के विराजमान फिर भी एक थोड़ी सी मर्यादा उसका रखना रखा करने के ठाकुर का करुआ अलग और ढोलडाल का करुआ एक अलग रख लिया गुरु रे करुआ और बिहारीन दास इतने में सर्वा सर्वे सर्वा हो करके वे परम परम तृप्त हो करके विराजमान तो यहां पर कह रहे हैं कि दुखानी एवं सुखानी विधि दुखों को ही सुख करके जानो जो व्यावहारिक दुख हैं उनको परम सुख करके मानो पटमलीन और दीन और हृदय अधिक उत्साह और डोलत फेरत कुंजमग और गावे युगल सुहाग ये वृंदा की रहनी है उन पुराने संतों की पटमलिन उनके कपड़े एकदम मेले रज में डूबे हुए और दीन और लठ दीन भी है लट लठे लट, दुबले भी है पटमलिन और दीन लट पंत हृदय अधिक उत्साह हृदय में परम उत्साह कहा तो परम विरक्त तो। कामनी से विरोध दूर और गायेंगे क्या गावे जुगल सुहाग श्री जुगल के सुहाग का गायन करते हैं बोलते <laughs> कितना आवाज़ है स्वयं की रहनी कैसी और हृदय का जो ध्येय है वो ध्येय कैसा वो उनका अद्भुत तो पटमलिन और दीनलट विराजमान है और हृदय अधिक उत्साह शिवप्रिया लाल की सेवा का अत्यंत अत्यंत उत्साह हृदय में विराजमान है और डोलत फिर कर रहे हैं डोल फिर रहे हैं परंतु गावे युगल सुहाग गाय गा रहे हैं शिवप्रियालाल के अत्यंत अंतरंग रसपूर्ण जो चेष्टाएं हैं लीलाएं है, उनका गायन करते हुए विराजमान एकदम विरोधावास दो ध्रुवों को जैसे कहीं मिला दिया गया निज शरीर को लेकर के एकदम वैराग्य और उपास्य को लेकर के परम परम आसक्ति प्रियालाल में अत्यंत अत्यंत आसक्ति उनकी विराजमान है। तो दुखा ने सुखाने विधि दुखों को सुख करके मानो और अपयशो जानी ही कीर्तिन पराम कोई अपय अप्रे, अपयश करे निंदा कर रहा है उसको ही कीर्ति करके माने श्री अपेश को ही कीर्ति करके मान रहे मन ने था अध्य दुष्परिभवान यदि अधमजन अरे भैया मेरे मन तेरा परिभव करें तेरा अपमान करें पापी से पापी छोटे से छोटा रस्ता चलता आदमी भी यदि तेरा अपमान करे तो उसे मन्य था दुष्परिभवान सम्मानवत सत्यमयी उसको किसी महापुरुष के द्वारा दिया गया सम्मान करके माने तो पापी जन भी तुच्छ जन भी यदि तेरा अपमान करें तो तू उसको ऐसा मान जैसे सत्यमयी कोई राजकीय सम्मान तुझे प्राप्त हो गया हो इस तरह से अनुभव कर सम्मानवत सत्यमयी दैन्य महाविभूति मति सत्य और जो दैन्य है उसको ही महाविभूति करके अरे भैया मान सल्लाभान अलावान सदा दैन्य को ही महाविभूति जितनी दीनता आएगी उतनी ही प्रीति जहां बढ़ेगी वहां पर दीनता आती हुई चली जाएगी हर बिगाड़न को तो सबारन को मोहितोई पड़ी खोल। न ठीक है। हारे तुम जीते हम तब नहीं छोड़ ठाकुर कह रहे भैया हम हार गए तुम जीत गए चलो आप तो पीछा छोड़ो बोले नहीं छोड़ेंगे नहीं तो नहीं छोड़ तो मेरे शरीर का कोई नीचा नहीं तुम्हारे समान कोई ऊंचा नहीं फिर भी मैं तुमसे कहीं प्रतिस्पर्धा कर रहा हूं और इस प्रतिस्पर्धा में ये तुम ये कहो कि हम जीत गए तब भी तुम ये सहो चलो आप तुम हटो यहां से तो तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं, तब भी तुमसे ही झिपझिप के रहेंगे तो ये तो दैन्य आने महाविभूति मती दैन्य को ही महाविभूति ये बुद्धि रखो सो so, अति सल लाभान अलाभान सदा और जो लाभ है उन लाभ को ही अलाभ करके निरंतर निरंतर मानो और पापान देव च पुण्य मंत्री जनते और श्री वृन्दावन में धर्म शास्त्र में जिन वस्तुओं का निषेध किया गया है उन जो शास्त्रीय शौच आचार की परंपरा है उस शौच आचार की परंपरा को भी छोड़ करके वो जिसको पाप कहा गया उस पाप को भी छोड़ करके विराजमान है शौच आचार जहां पर नहीं है उनको भी छोड़ करके विराजमान हो तो उसको भी पापान एवं पुण्य बनती उनको भी पुण्य आचरण करके तुम मांग तो पाप भी पुण्य होकर के विराजमान धर्मशास्त्र में जिसको पाप कहा गया उसको भी पुण्य करके तुम मानो जैसे जब विवाह हुआ था उस समय यह प्रतिज्ञा कराई गई थी वरबधु दोनों को कि धर्मे अर्थ कामेच नाथ चर्तव्यम नाथ चरामी धर्म अर्थ काम में मैं पत्नी का त्याग नहीं करूंगा और उसने प्रतिज्ञा की है अग्नि की साक्षी में वर ने कि नाथ चरामी मैं गृहस्थ आश्रम के धर्मों का अतिचार नहीं करूंगा परंतु तो भगवत भक्ति के लिए वहां पर जो प्रतिज्ञा है वो ही त्याग करके उस प्रतिज्ञा को छोड़ करके विरक्त हो करके वह भगवत सेवा करने के लिए जाता है तो अधर्म हुआ कि नहीं प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञा का मिथ्या भाषण मिथ्या आचरण करना परंतु तो सब कर रहे हैं जितने भी संत हैं वे सब छोड़ छोड़ करके आए और वे अपनी माता पिता की सेवा करो ये पुत्र का धर्म है परंतु तो इस धर्म का त्याग करके माता पिता का त्याग करके वे सब कुछ त्याग करके भजन करने के लिए आते हैं झूठ मत बोलो छल मत करो परंतु तो संसार त्याग करने के लिए माया का मगर बना करके यदि वो बालक कहीं मां से कहे कि मुझे मगर छोड़ मगर पकड़ने आ रहा है क्या करूं और मां कह रही है बेटा भाग जा मतलब बस ये आज्ञा जाकर भगवत पाप तो मिथ्या भाषण मिथ्या छल ये पाप है परंतु भगवत प्राप्ति के लिए उस पाप को भी पुण्य रूप में और बल पर बंदनीय रूप में उसका गायन किया जा रहा है तो पापा ने पुण्यमन थी पाप ही जहां पर पुण्य होकर के विराजमान कभी होगा ही नहीं जिसने भगवत चरणारिंद का आश्रय ग्रहण कर लिया उसके द्वारा पाप बनेंगे ही नहीं अपने आप वो पाप से पाप में प्रवृत्ति होगी नहीं भक्ति ही उसके चित्त को शुद्ध कर देगी पंथ कह रहे हैं कि यदि भगवत सेवा के लिए कहीं मिथ्या आचरण करना पड़े तो मिथ्या आचरण करने को भी वे भक्तगण अपने लक्ष्य की ओर दृष्टि रखते हैं वे किसी दूसरी ओर दृष्टि नहीं रखते हैं तो पापा पुण्यमंति यहां पाप करने का कोई वकालत की जा रही है सो बात नहीं है ये निष्ठा को प्रकट करने के लिए केवल ये बात कही गई है यदि वृंदावनम जीवनमें तो तुम्हारा वृंदावन जीवन है तो तुम ऐसा करो और अंत में एक श्लोक और त्यक्वा संगम दूरत स्त्री पिशाचा सर्वाशा नाम मूल मृदत्य सम्यक दैवा लब्धे नैव निर्वाह्य देहम श्रीमदृंदाकान ने जोशमाश्व कह रहे हैं भाई भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है तिकार भ्रम भ्रम को भी छोड़ दो और भ्रम को छोड़ करके त्यक्वा संगम दूर तस्त्री पिशाच्या स्त्री पुरुष दोनों के लिए है कि स्त्री रूपी पिशाचे का माने विशा का त्याग करो ये विशा के रूप में उसको कहीं परसोनिफिकेशन किया गया है मानवीकरण किया गया है ये कहीं निंदा नहीं है अः देवी जाति जो है उनकी निंदा नहीं है तो त्यक्वा संगम दूरता स्त्री पुषाचिया त्री रूपी जो पिशाची है अर्थात विषया शक्ति रूपी जो पिशाची है उस पिशाची के संग को छोड़ो विषयों में जो आसक्ति है उसका त्याग करो सर्वाशाना मूल उद्धती सम्य जितनी भी आशा है जितनी भी वासनाएं हैं उनको जड़ से उखाड़ो यदि जड़ से नहीं उखाड़ा गया तो फिर से वे अभिलाषाएं दोबारा उत्पन्न हो जाएंगी और जड़ से उखाड़ने का एकमात्र उपाय है श्री हरि नाम का आश्रय पाप की निवृत्ति यदि कोई प्राश्चित कर्म कांड के द्वारा करे तो पाप की निवृत्ति कैसे है जैसे कैंची लेकर के किसी कांटे के झाड़ी को काट करके एक डॉल बना देना पर तो तीन चार दिन में कोई डाली कहीं निकल आएगी कोई डाली कहीं निकल आएगी और वो जो मेहदी का बड़ा सुंदर मोर बनाया था हाथी बनाया था वो हाथी फिर से कुरूप हो जाएगा कहीं ना कहीं डाली इधर निकले आएंगे इसलिए कर्मकांड एक असमर्थ साधन है पाप निवृत्ति का कर्म कांड एक कर्म है और कर्म में कमी कहीं ना कहीं रह जाएगी कभी ब्राह्मण शुद्ध नहीं मिलेगा कभी मंत्र शुद्ध नहीं होगा कभी वस्तु शुद्ध नहीं होगी कभी विधि शुद्ध नहीं होगी कभी मुहूर्त शुद्ध नहीं होगा कोई ना कोई कमी रह जाएगी इसलिए कर्मकांड एक दुर्बल साधन है कर्मकांड को छोड़ो नहीं ज्ञान सदेशन पवित्र में ही विद्य थे ज्ञान भगवदगीता कह रही है कि ज्ञान के बराबर कोई पवित्र वस्तु नहीं है तो ज्ञान को अपनाओ बोले ज्ञान की भी स्थिति कैसी है बोले जैसे कांटे के किसी झाड़ी में पेट्रोल डाल करके आग लगा दी ठीक है ऊपर ऊपर से जल गई परंतु जड़ तो नीचे नमी में ही है फिर से कांटे निकल आ रही फिर से उत्पन्न हो जाएगा इसी प्रकार ज्ञान के द्वारा जब तक चित्त की पूर्ण शुद्धि नहीं होगी वासनाओं की नृत्ति नहीं होगी तब तक ज्ञान भी फलदायी नहीं होगा और वासना की नृत्ति करने में मुख्य साधन है वह भगवत भक्ति ही है कर्म के द्वारा पाप की निवृत्ति है पाप की वासना की नृत्ति नहीं है जहा मुक्षु दशा है उस मुक्षुदशा में ज्ञान के द्वारा कहीं अज्ञान की निवृत्ति है पर अज्ञान के मूल की निवृत्ति नहीं है पंत भक्ति के द्वारा नाम के द्वारा अज्ञान की भी निवृत्ति है अज्ञान की वासना की भी निवृत्ति है इसलिए भैया नाम का आश्रय ग्रहण करो केवल पंडिताई के चक्कर में मत पड़ो कि भाई ये हमको इतना याद है हमको इतना याद है हम इतना शास्त्र जानते हैं उससे काम नहीं चलेगा नाम के द्वारा ही चित्त शुद्ध होगा आने कोई दूसरे प्रकार से चित्त शुद्ध नहीं होता इसलिए नाम का आश्रय ग्रहण करो इसलिए सर्वाशा नाम मूलमु जितनी भी आशाएं उनके मूल को समाप्त कर अर्थात संस्कार को पाप के संस्कारों को माया के संस्कार को दूर करने वाला कोई साधन है तो वो श्री हरि नाम ही उसका आश्रय ग्रहण करो और दैवाल लब्धे दैवालब्धे नहीं दे हम भगवत कृपा के द्वारा जो मिला है दैव योग से ईश्वर की कृपा से उतने से अपने देह के यात्रा उसको चलाओ तो देह यात्रा चलाने के लिए जीवन यात्रा चलाने के लिए जितना मिला है उतने में संतोष करते हुए विराजमान हो श्रीमद वृंदावन वृंदाकान ब्रंदा जोश महाश्रो और श्रीमद वृंदावन जो है उनमें ही सदा सदा वृंदावन का सेवन करते हुए वृंदावन में जोशमाश्व माने वृंदावन में आसक्ति उनको धारण करते हुए आश्व माने वृंदावन में ही निरंतर निरंतर विराजमान हो जोशमाश्व जोशम माने आसक्ति और आश्व माने उनको धारण करते हुए श्री वृंदावन में ही टिके रहो टिके रहो भजन की भी स्थिति यही है कि भजन में भी टिके रहना पड़ेगा इसलिए भजन में यदि कोई फल की प्राप्ति नहीं हो रही है फिर भी टिके रहो टिके रहो तक समीक्षाणो भुनिया ने वातम विपाकम हृदा बपुर नमस्ते जीवेति यो मुक्ति पदे सदाए भाग जीवे तो। पिता का धन पुत्र को तब मिलता है जब वो चार शर्त पूरी करे अनुकंपा सुसमीक्ष माण हिता की अनुकंपा इनको सदा चाहे फिर भुन्याने एवात्मकृतम विपाकम पिता यदि दंड दे तो हित के कारण दंड दे रहा है ये मन में विचार कर पिता पास के कारण कभी पुत्र को दूध पिलाता है और कभी कड़वे नीम का रस भी पिलाता है परंतु दोनों ही स्थितियों में पिता की पुत्र के प्रति प्रतिभाव कृपा ही कारण है अतः ठाकुर के द्वारा कष्ट दिया गया है वह भी उनकी कृपा है उन्होंने हमको संभालने के लिए कहीं कष्ट दिया होगा और यदि वे सुविधा दे रहे हैं तब भी कृपा ही तो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हमने जैसा किया है उसके अनुसार कृपा करके उस रोग को दूर करने के लिए हमको कष्ट दिया गया यह मन में विचार करना चाहिए और हृद्बाग बपुर नमस्ते टिके रहना है हृदय वाणी बपू इनसे श्री गोविंद को प्रणाम करते हुए जीवे तो एक चौथी शर्त और है जिंदा रहना पड़ेगा यह पुत्र मर गया तो उसको पिता की संपत्ति में कुछ नहीं मिले जीवे तो उसको भजन में लगे रहना चाहिए ये चार शर्त पूरी कर रहा है तत्काम पिता की बासल्य की अभिलाषा करें, उनके द्वारा बात्सल्य के कारण यदि कोई कड़वी दवाई भी पिलाई गई है उसको भी पिए हृदय वाणी बपू इनके द्वारा उनकी निरंतर सेवा करता रहे और भजन में लगा रहे जीवे तो जिंदा भी रहे तो मुक्ति पदे सद भाग मुक्ति जिनके चरणों में विराजमान है ऐसे श्री कृष्ण उनकी प्राप्ति दाए भाग माने पिता की संपत्ति के रूप में पुत्र को हो जाएगी जैसे संपत्ति को प्राप्त करने के लिए उसे अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा ऐसे ही मुक्ति पदे माने भक्ति या मुक्ति पदे माने श्री कृष्ण वो उसको दाए भाग के रूप में पैतृक संपत्ति के रूप में अपने आप मिल जाएंगे इसलिए वृंदावन में लगे रहो वृंदावन में बसे रहो ये कहने का श्री जी का संदेश है बोलो श्री धाम की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय सब संतन की जय जय जय श्री राधेश गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गिताय गौर हरि जय जय श्राधेशय जय